श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्वैतानंद ठाकुर के साथ गोपाल का परिचय क्रमशः गंभीर श्रद्धा भक्ति के रूप में परिणित होता गया जिसने परिपक्व होकर उन्हें घर से खींच लिया तथा दक्षिणेश्वर मेलाटू के साथ श्री रामकृष्ण और श्री माता की सेवा में नियुक्त किया ठाकुर के साथ उनके इस घनिष्ठ संपर्क का आंशिक विवरण संग्रह करना भी अब संभव नहीं है विच्छिन्न रूप से अब तक जो कुछ बच रहा है उसी से इसका कुछ आभास मिलता है गोपालदा की श्री कृष्ण से मंत्र दीक्षा पाने की विशेष इच्छा थी परंतु ठाकुर कभी प्रचलित अर्थ में गुरुगिरी नहीं करते थे इसलिए गोपालदा को एक अभाव का अनुभव होता रहता था फिर भी सबके सामने वे ऐसा अनुरोध नहीं कर सकते थे इसीलिए एक दिन दोपहर में भोजन के पहले ठाकुर को उद्यान में अकेले टहलते देखकर कर गोपालदा ने उनके श्री चरणों में अपने हृदय की आकांक्षा व्यक्त की दूर से लाटू ने देखा कि गोपालदा घुटने टेके हुए ठाकुर के चरण पकड़कर खूब रो रहे हैं थोड़ी देर बाद ठाकुर ने उन्हें हाथ पकड़कर उठाया तब भी गोपालदा की आँखों से आँखों में आंसू थे इसके बाद क्या हुआ यह तो लाटू को पता नहीं चला परंतु इसके बाद गोपालदा प्रतिदिन संध्या समय विष्णु मंदिर में कीर्तन करते हुए दिखाई देने लगे यह घटना संभवतः 1885 ईस्वी की है एक दिन ठाकुर ने इन दो सेवकों को लेकर एक विनोद किया बात ही बात में ठाकुर ने लाटू से कहा यहाँ की बात माननी होगी सरल लाटू बोले यहाँ की बात तो मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ की बात समझा दीजिए ठाकुर ने तुरंत ही गोपाल दा को बुलाकर कहा अरे गोपाल सुनो तो लेटो क्या कहता है कहता है यहाँ की बात समझा दीजिए यहाँ की बात क्या समझाई जा सकती है भला तुम ही बताओ तो सही यह कैसी जिद्द है गोपाल दा ने उत्तर दिया आपको तो मालूम ही है बता दीजिए ना। मध्यस्थ को विपक्ष में मिलते हुए देख ठाकुर कह उठे अजी, तुम्हारी यह कैसी बात है यहाँ की बात क्या बतला देने की है मध्यस्थ ने कहा यहाँ की बात सुनने के लिए ही तो हम सब आए हैं हमें नहीं बतलाने से हम कैसे समझेंगे अंततः हार मानकर ठाकुर ने हंसते हुए कहा अभी नहीं अभी नहीं यहाँ की बात अभी नहीं समय आने पर एक दिन तुम सभी समझ जाओगे वचनामृत के ज्ञाता ज्ञात होता है वचनामृत से ज्ञात होता है कि करुणानिधान ठाकुर ने एक दिन स्वयं ही गोपालदा पर कृपा की थी उस दिन 11 दिसंबर 1885 सौ ईस्वी को काशीपुर में प्रेम की लूट मची हुई थी ठाकुर ने निरंजन और काली पर कृपा की फिर दो भक्त महिलाएं भी कृपा प्राप्त करके प्रेमाश्रु विसर्जित करती हुई चली गई इसके बाद ठाकुर ने गोपाल को बुला भेजा और उन पर कृपा की ठाकुर की सेवा करके तथा उनके उपदेश सुनकर स्वयं को कितार से समझने पर भी गोपाल दा का वैराग्यपूर्ण मन स्वयं ही साधना में डूब जाने के लिए व्याकुल रहता था इसी प्रेरणा के फलस्वरूप कभी कभी वे नरेंद्र आदि के साथ काशीपुर से दक्षिणेश्वर जाकर जप ध्यान और तपस्या करते थे दक्षिणेश्वर में रहते समय 5 अप्रैल अठारह सौ को एक बार उनके मन में तीर्थ पर्यटन की इच्छा हुई थी ठाकुर ने उनसे पूछा क्या तुम्हें इसी समय तीर्थ जाने की इच्छा हो रही है गोपाल दा ने उत्तर दिया जी हाँ चाहता हूँ कि थोड़ा घूम फिर आऊँ तब ठाकुर ने उन्हें समझा दिया जब तक ऐसा लगता रहता है कि ईश्वर वहाँ है वहाँ है तब तक अज्ञान है और जब लगे यहाँ है यहाँ है तभी समझना कि ज्ञान हुआ उन्होंने और भी कहा जो चाहिए वह पास ही है फिर भी लोग जगह जगह भटकते हैं पता नहीं उस बार गोपालदा का तीर्थ भ्रमण हो पाया था या नहीं परंतु यह निश्चित है कि काशीपुर में रहते समय अठारह सौ एक बार वे तीर्थ दर्शन को गए थे वहाँ से लौटकर उन्होंने कलकत्ते में गंगा सागर यात्रा के निमित्त आए साधुओं को गेरवा वस्त्र रुद्राक्ष माला और चंदन का दान करने की इच्छा प्रकट की इस पर ठाकुर ने उन्हें निर्देश किया कि त्यागी भक्तों को दान करना ही उत्तम रहेगा क्योंकि इनकी उपेक्षा उच्च इनकी अपेक्षा उच्च दर्जे के साधु और कहाँ मिलेंगे गोपालदास ठाकुर की बात पर सहमत हुए और बारह गिरवे वस्त्र तथा उतनी ही रुद्राक्षमालाएँ आदि लाकर ठाकुर के हाथ में दी ठाकुर ने उन्हें नरेंद्र आदि भक्तों में बांट दिया वह रामकृष्ण संघ के लिए एक अविस्मरणीय घटना है क्योंकि इसी अनुष्ठान के भीतर भावी सन्यासी संघ का बीज निहित था इन त्यागियों के नाम थे नरेंद्र राखाल योगेंद्र, बाबूराम निरंजन तारक शरद शशि गोपाल काली और लाटू बचा हुआ गिरुआ वस्त्र बाद में गिरीश चंद्र ने ग्रहण किया था गोपालदास स्वयं खूब साफ सुथरे रहा करते थे और दूसरों की भी वस्तुएं सुव्यवस्थित देखने पर आनंद प्रकट करते थे श्री रामकृष्ण यद्यपि सर्वदा भगवत भाव में विभेद रहते तथापि उनके व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक कार्य में सुव्यवस्था दिखाई देती थी इसीलिए वे गोपालदा की सेवा पसंद करते थे गोपालदा की सेवा के दृष्टांत कम ही ज्ञात हैं फिर भी हम जानते हैं कि काशीपुर में ठाकुर को दवा देने का भार गोपालदा के ऊपर ही था उस समय रात दिन लगातार परिश्रम चल रहा था एक दिन यह देखकर कर कि दवा लेने का समय बीता जा रहा है ठाकुर ने हाथ के संकेत से पूछा वह बूढ़ा आदमी कहाँ है यह सुनकर कि गोपाल सो रहे हैं ठाकुर ने खूब आनंद के साथ एक दूसरे व्यक्ति से कहा आह कितनी रात जगह है थोड़ा सोए उसे मत जगाना बल्कि तुम ही दबा दे दो ठाकुर जानते थे कि ये सुव्यवस्था प्रियवृद्ध वृद्ध स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं है वर्णन प्रकृति के नियमानुसार यह थके शरीर की अनिक्षाकृत लाचारी है माता जी के साथ निसंकोच बातें करती थी अतः गोपाल दास डॉक्टर से ठाकुर के लिए विशेष पथ्य बनाने की विधि सीखकर बाद में उन्हें सिखा दिया करते थे